बता दिया था मैं जागर जगत स्वप्न जगत तत्र तीन बीजम इव द्रुम शेष जगतो वासना जागृत और स्वप्न जगत जैसा बीज में पेड़ है वैसे जागर स्वप्न आत्म जगत भी वो समाया में ही ली मैं सु में अनुभूय मान जागृत स्वर रूप जगत का बीज रूपा है और माया है कोई माया को हम लोग शिश्रुति में अनुभव करते और कहते हैं न किंच तस्मात्लिए अशेष जगत उपासना संपूर्ण जगत की उपासना पत्र संस्था उसी माया में सम्य प्रकाश ये जब सो जाते हैं क्या होता है मनुष्यों ये भान रहता है मच्छर मच्छर नहीं रह जाता पशु पशु नहीं रह जाता मनुष्य मनिशो मनुष्य नहीं रह जाता तो मशो मशो हृदय को प्राप्त हो गया माया, माया अध्यान में अज्ञान में विद्रा दोष से जब जगते हैं तो उसी माया से अपनी अपनी वासना ग्रहण वापस लौटते हैं मशक, मशक हो जाता है, सिंह सिंह वर्तमान विचार में कभी या बुद्धि वासनास्तासु चैतन्यम प्रतिबिंबती मेघा काशव भा अनुमीयता अनुमीयता अनुमान किया सकते हैं अनुभव तो व्यक्ति में होगा समि का तो अनुभव कर नहीं सकते ना समी का अनुमान किया जाएगा या बुद्धि वासना चैतन्य में प्रतिबिंब है जो उस समि बुद्धि में वासनाएं हैं उनमें क्या हो रहा है चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है ईश्वर बुद्धि में विद्यमान जो वासनाएं हैं उन वासनाओं के ऊपर चेतन का प्रतिबंध पड़ गया मेघा काश के समान है लेकिन वो है भी चेतन का प्रतिबिंब है ना ईश्वर भी क्या है माया में पड़ा हुआ चैतन्य का क्या है माया वचन चेतन लोग अंतर क्या है वो यहां स्पष्ट बोल रहे हैं स्पष्टिदा भाष है और यह स्पष्टा में सबको अपने अपने चैतन्य अनुभव हो रहा है में कि मैं अतएव जो स्पष्ट जीव है अस्पष्टावास ईश्वर है अस्पष्टा इसका अनुमान कर लेना प्रतिबिंब अस्तित ना अनुभूय यदि उस समि बुद्धि रूपा माया में भी वासना है और उसे का के चित्र पड़ रहा हो तो हम वो, वो हम लोग क्यों नहीं अनुभव कर पाते ना अनुभूष्ट क्या है कि वह हम लोगों के लिए स्पष्ट नहीं होता क्यों नहीं होता ऐसे मेघ में विद्यमान जो मेघाकाश है उस तो मेघाकाश में क्या है तुषार है तुषारो में प्रतिम पड़ा है वह हमको दिखता है क्या लेकिन घटाकाश विद्यमान जल में पड़ा और प्रतिमान करेंगे उस मेघा विद्यमान तुषार में भी प्रतिम जरूर होगा घटाकाश है घटाकाश में जल है उस जल में प्रतिम पड़ता हम यहां देख रहे हैं लोग में इसे हम अनुमान करेंगे उस मेघा और छिन्न आकाशमान तुषार जल बिंदुओं में भी प्रतिम पड़ रहा है ये अनुमान का तरीका है। अतस्थ तरी सिद्धि होगा ये अनुभव नहीं हो सकता है।, है तो अच्छा, अस्पष्ट तीयताशोदक स्पष्ट आकाश प्रतिबत्ते जाती आकाश प्रति सद्भा मेघाकाश अं घटते मेघाकाश में अनुमान करना तो आसान है क्योंकि घटाकाश जल में प्रतिमा हमको दृष्टांत मिल रहा है ना लेकिन माया में प्रतिम पढ़ने के लिए यहाँ कोई दृष्टांत है जिसे अनुमान करोगे जैसे मेघाकाश व्यापक था उसे तुषार भी व्यापक है उसमें जल का प्रतिमान क्या बनाया एक परिचिन वस्तु को लिया घटाकाश उसे परिचिन डाल दिया जल और उस जल में प्रतिम्ब देखा दि, दि, दिखाई दिया अतः हमने अनुमान कर लिया आप के माया में भी प्रति पड़ रही है इसमें क्या आपके पास थे अनुमान करना है तो माया रूपी व्यापक तत्व में उसमें जो वासनाएं हैं वासनाओं पर चित्र प्रतिम्ब पड़ रहा है इसलिए आपको दृष्टान दो दृष्टान तुम तो खुद हो जो बोल रहे हो दूसरों को दृष्टांत देने की जरूरत क्या अरे बोल कैसे रहे हो अपने में चैतन अनुभव कर रहे हो ना और तो चैतन्य है? आपकी बुद्धि में प्रतिमा बढ़ रही है उसके आधार उसको व्यवहार हो रहा है निश्चय पूर्व का तो बुद्धि में चैतन्य मान रहे हो ना तो यही सबसे बड़ा दृष्टान और क्या दृष्टान्त खुद ही दृष्टांत हो और हमसे दृष्टान्त पूछ रहे हो सिद्धांत ही कहेगा भाई आप स्वयं दृष्टांत है हमें और कहा बाहर से कहीं दृष्टान्त ढूंढने की जरूरत नहीं ये सारी दुनिया प्रत्येक मेघांश में उदक से अस्पष्ट आकाश प्रतिप्त उस उदक में अस्पष्ट आकाश प्रतिबिंब बढ़ने में तीय घटोदकस्य समान जातीय घटाका जो जल उस जल में स्पष्ट आकाश का दिखाई दे रहा है आते हम अस्पष्ट के अनुमान कर सकते हैं मेघाकाश अनुमानम घटते दे इसलिए मेघाकाश का अनुमान करना उचित होता है यह तथा दृष्टान्त अभाव यानी यहाँ माया में वासनाएं और उसमें जो प्रतिमा पड़ रही है कहने में कोई व्यस्टि दृष्टांत परिचिन दृष्टांत नहीं है कथम अनुमान उदय बिना दृष्टांत दृष्टान कैसे होगा व्याप्ति के बिना अनुमान कैसे जागृत हो गया इत्या दृष्टान्त संपादना यहां भी एक ऐसे व्यस्टि परिचिन दृष्टांत हम संपादन कर सकते हैं इसके लिए कथन कर रहे हैं सारोहती अतो साभासं सासम में धीरूपेण हैं देखो माया अस्पताल माया से पहले बुद्धि रूपा व्यस्टि बुद्धिपा का रिक्त हुआ आभास में ईश्वर से सृष्टि हुई ना ईश्वर कौन था मैं पढ़ा हुआ प्रतिमात्मेदन सिद्ध माया कोई ईश्वर है उस माया से व्यक्ति बुद्धियां पैदा हुई है इसे कहते हैं आभास बीज ने क्या किया धीरूपेन प्ररोहती पैदा हो गया पहले बुद्धि का और यहां धी बोल रहे हैं ध्यान रखना दोनों बुद्धि में अंदर वो बुद्धि जो पहले कहा गया समी और यहां जो धी बोल रहे हैं है अतो चिदा विशिष्ट तदेज बुद्धि परिणम्मा विस्पष्टचिदादवी भाव विशिष्ट वही अज्ञान माया चाउ बुद्धि परिणाम प्राप्त हुई स्पष्ट चित्त का आभास वाली हो गई एवं चत अनुमानम सूचितम इसके माध्यम से यह अनुमान या सूचित किया जा रहा है विवाद आस्पदा विमता मने विवादास्पदा बुद्धि वासना कौन सी समस्ती बुद्धि की वासनाएं चैतन्य प्रतिबिंब वाले हैं हो सकते हैं चित्त प्रतिगवत भविम अर् बुद्धिवस्था विशेषता बुद्धि में अवस्थित विशेषता के कारण से अपने दृष्टांत में आप क्या लेंगे बुद्धि व्यस्टिबुद्धि वृत्तिवत्त व्यक्ति वृत्तियां जैसे अनुभव में आ रहे हैं वैसे समस्ती बुद्धि का बुद्धि कौन है समस्त दृष्टान्त में जब बुद्धि है वो वृष्टि लेना क्योंकि वृष्टि में जो स्पष्ट स्पष्टा वास्तव हो रहा है उसी के आधार पर समि में अस्पष्टता वास्तव अनुमान कर इस प्रकार समष्टि और वृष्टि भेद से जीव और ईश्वर की सिद्धि हो गई पूर्वक्त तो जलाकाश मेघाकाश आदि दृष्टांत के द्वारा एवं जीवेश्वरी और माईकत्व श्रुतियुक्त उत्पादित जीव और इन दोनों में माईकत्व जो श्रुति है उसी को जो किया गया अभी तक उसको संहार कर माया भाषे न जीवेशुतम मेघाकाश जलाकाश विवत सुव्यवस्थित माया आभा माया और आभास इनके द्वारा क्या कर रहा है कहते जीव और ईश्वर दोनों को निर्माण किया गया है। दोनों बन गए है। ऐसा सुर्खियों में सुनने को मिला श्रुतो श्रतम और मेघा काश जलाकाश के समान है इस प्रकार से कथन करते हुए दृष्टान के द्वारा उन सारे चीजों को व्यवस्थित कर दिया गया है तो फिर भी शंका हमारे अंदर है yeah. और माइकत्व समान है खत्मांतर में सब जब जीव भी माइक है ईश्वर भी माइक है दोनों समान हो गए फिर इन दोनों भेद क्यों कर रहे हैं भेदक कोई को ना कोई निमित्त बना अभी घड़ा है वो भी घड़ा है घड़ा कोई, कोई गुण आधार बनाना पड़ेगा ना कुछ कुछ आधार लिए बिना निमित्त के बिना दो का बीच भेद कर नहीं सकते आप जिसे गाते हैं दोनों ही समान यदि है फिर भेद शुद्धि कैसे होगी इत्या संख्य हमने पहले अभी व्याख्या अच्छा बोल चुका एक एक में है। एक में है, का है, यही मेघाकाश जलाकाशि क्या मेघाकाश और जलाकाश के समान यहाँ पर ही। कारण हो गया श्वर से मेघा काश करते हैं। वो तो ईश्वर जो अस्पता है वो तो मेघाकाश के समान है इस बात को और स्पष्ट करना चाहते हैं मेघवत वर्तते माया मेघ स्थित तुषार वीवासना चिदा भाष तुषारस्त खवत स्थित मेघवत् माया मेघ क्या है माया है मेघ स्थानापन क्या लेना माया और मेघ में क्या है तुषार जल बिंदु जैसा है वैसे इस माया में वासना है, वासना है। और उन वासनाओं में सीधा वास कर गया चेतन का प्रत्युम का मतलब तुषारस्त्र मेघ में जल है जन्म में जो साप नक्षत्र आकाश कटा हुआ प्रतिबिंब है उसी प्रकार से व्यापक चैतन्य का वासनाओं में प्रतिबिंब है मेघ आधारवा उस मेघ में तुषार है तुषार में आकाश का प्रतिबिंब है पितृष्टान में माया माया में वासनाएं वासनाओं पर चेतन का प्रतिबिंब ये समानता है अत कह दिया जाता है ईश्वर में जिदावास है वो मेघाकाश के समान है माया प्रति बस ईश्वर सिद्ध कर दिया इसे क्या प्रमाण है माया में पड़ा हुआ प्रतिमा में माया में विदिमान जो वासनाओं में पड़ी हुई प्रतिबिंब लेना उस प्रतिबंध ईश्वर मानने में क्या प्रमाण है श्रुते रेव क्या श्रुति ही प्रमाण है माया मायाधीनचिदाभास माई महेश्वर अंतरिया जगद्यो नि अनेको प्रकार स वन दिया है माया अधीन चिदा माया के अधीन समस्त चिदा भास माया वान मायावान कौन तो है माई कौन है तो महेश्वर जितने स्पष्ट चिदा भाष कैसे हैं माया के अधीन और अब माया किसका अधीन है जिसके अधीन है उसी का नाम ईश्वर अंतरिया उसी ईश्वर के बारे में ब्रजाणिक में अंतरिया कहा अन्यत्र सर्वज्ञ कहा जगत का कारण भी कहा है सही जगत ही वही जगत के निर्माता है ऐसे भी कहा गया न केवल ईश्वर उपादन प्रणाव प्रतिबिंब ईश्वर दर्गे कहा गया इतना ही नहीं है, बल्कि उसमें अपितु इत्यादि अनेको धर्म तो इत्या समूह शून्य को मिलता है ईश्वर सिद्ध वासना में माया मैनेडी जी वासना उस वासना में जो प्रतिबिंब है उसको ईश्वर को मानना चाहिए ये कैसा से शुद्ध कौन सी ये श्रुति से किस प्रकार शुद्ध हो गया तद इसको करने वाले नृत्य परिषद का एक एक मंत्र को ही पता है ईश्वरः श्रुतिर्जगो येष्वर सोयोक्त सुशुक्ति काल आनंद का वर्णन करते हुए आनंदमय वर्णन करते हुए प्रक्रम आनंद का प्रकरण आरंभ करते शुद्धग्रुति इस प्रकार है बस ये जो आनुमय को स्वाभिमानी है यही क्या है येष सर्वेश्वर है ये भूताधिपति ये भूतपाल है इत्याड में भी आया स्वयं वही जो ये तपाधियों वाला है धर्मों वाला है इसी को वेदोक्त ईश्वर समझना चाहिए स्वयं ईश्वर वेदोक्त ठीक है एकी वा प्रेंग प्रेंग का उपनिषच्चारिक इत्यासना प्रतिम्बूप आनंदमय भीवासना प्रतिब रूप आनंदमय कौशे आनंद उसी के अंदर किया हुआ है ननु ईश्वर प्रतिदीतीनंदम्दे अरे आनंद में सर्वज्ञता का है बल्कि तो तो किंचित भी नहीं है कुछ नहीं नहीं। भी ज्ञान नहीं है। आनंद में पहुंचे ना सर्वज्ञ हो जाता है रोज हम लोग आनंद में पहुंचते हैं लौटने का वैसे ही रहते हैं कहा सर्वज्ञ हो जा रहे नहीं तो एक बार घुसे आनंद में पहुंचे बाहर आए तो आनंद में हो जाए गए ईश्वर होना चाहिए सर्वज्ञता कहीं बल्कि कई बार होता है पूरे दिन जितना याद था वो भी रह जाता अगला दिन आगे और अल्पज्ञ तो हो गया पहले कुछ कुछ कुछ थोड़ा ज्यादा ज्ञानवान थे आधिक, थे, और अब उसे हो गया क्या फायदा हुआ सोने का और करे तो सोने से सर्वज्ञ तो हो गया ये कारण है कि आप सर्वम सामान्य ने जाना सर्वज्ञ सर्व विशेष तो न जाना सर्ववित्त सर्ववित्त सर्वज्ञ में अंतर है आप माया बुजते है माया सारे चीज को सब जान रहे हैं फिर विशेष रूप में कुछ नहीं जाना इसको क्या बोल रो भी सामान्य रूप में जाना हुआ है उसका भी वर्णन हो नहीं सकता है जब विशेष रूप में कोई चीज हम नहीं जान पाएंगे उसका वर्णन कर नहीं सकते कोई भी चीज को आपको बता दे लो इसका वर्णन करो अब ये आपने आगे पूछे कुछ है क्या कहा किस प्रक्रिया से बना बनाने वालों में कितना खर्चा पड़ा बीच में सब चंदी कितने खाए और उनकने वालों में कितने भी बेचा कितना लाभ हुआ कितना नुकसान हुआ सारी चीज को लेकर एक बड़ा फिल्म दिखा, दिखा जाए खोजिए कितने हैं कंपनियां चावी बनाने वाली सबको लिस्ट दिया जा सकता है एड्रेस दिया जा सकता है पुस्तक भी मोटी बन जाएगी हर चीज पर आप ऐसे बना सकते हैं उनके पीछे पड़ जाओ ना सारा जिंदगी बीत जाएगा आप इसको पूरी पोलपर्टी नहीं पता लगा ये चाबी चावी यही कह ताले का भी चावी बन जाए पीतर का भी बनता है सारी चीज़ों में जांच करो चाबी का थारे में सारे लिखने पड़ेगा विशेष कितने प्रकार के होते कितने साहित्यों के होते हैं और बिना चाबी का भी ताले होते तो क्यों होते हैं कैसे होते हैं ताले ऐसे भी ताले बिना चाबी का चलते हैं सारा समझना पड़ेगा जब चाबी का मामला आ गया तो ताला भी आएगा चावी के हाल का बिना ताले का जब ताले का मामला आएगा बिना चावी का ताला होता कि नहीं कट उठेगा शंगा होगी तो फिर उसका करने ही करनी पड़ेगी आगना चढ़ के भी ताले होते तो कैसे होते हैं वो कैसे बनते हैं ऐसे विचित्र चित्र फिर लंबा चौड़ा कहानी बनाए बड़ा पुस्तक बन जाएगा हर चीज का आप देखो पुस्तक यादगार छप रही है अब ब्यूटिशियन है अगर बालों की अनेक शोक तो पुस्तक छपा कितना पुस्तक केवल बालों के कैसे सजाना बालों की बारे के बारे में बीमारी के बारे में नहीं बालों की सजावट के बारे में बालों के बारे में वर्णन करने लग जाए कितने रंगों के बाल होते हैं किस देश में कौन सा रंग का होता है किस उम्र में कैसे रंग बदलता है रंग का बदलने का कारण क्या है सारे कौन सी विटामिन कमी हो जाती है तो जल्दी से बदल जाता है उम्र के अनुसार बदलता है तो पैसे बदलता है सारा हिसाब किताब लगाते जाओ तो बाल का वर्णन करने के लिए कई वॉल्यूम मिटने पड़ता है कई खंडों में रखने किसी का दाढ़ी के बाल बकरी का जैसे क्यों होता है दाढ़ी खूब है क्यों पूरा चेहरा हो जाता है क्यों अब एक महाराष्ट्र के लड़के का फोटो अखबारों में आया था उसका इधर सब बुरा हालत देख देख कर सबसे बारी बात ऐसा विचित्र जानवर लगता है डर लगता है कभी तो देखा है ना ऐसे मनुष्य को और मनुष्य ऐसा वर्णन करो बालों के बारे में आप लीजिए ना आप वर्णन करते रह जाओगे सारा जिंदगी लगाना पड़ेगा कई खंडों में पुस्तक ले जाओगे तो भी कुछ ना कुछ अधूरा ही रहेगा। जाओगे मैं ऐसे उचित रह पकड़ नहीं सकता आपने सोचे एकदम था ही होता है सोचिए आपने बना कर निश्चित बैठ गए एक आदमी आएगा उसी विषय में कैसा चीज़ ला के दिखा देगा सब खुदा लग जाओ ये कहाँ से आएगा मैं तो सोचता ही दम इतना था बस ऐसी इतनी होती इतने प्रकार की होता है ऐसा ही होता है अभी तो मैसेज माया ऐसी चित्र है जहां भी कैसे मैं इस चीज़ खड़ा कर देती है कि हम लोगों ने देखा अनुभव किया है हमने कभी सोचा कि ऐसा हो नहीं सकता ऐसी चीजें नहीं होगी तो हफ्ता दस दिन के अंदर अंदर ही कोई ना कोई आएगा ऐसी चीज़ उठक हमने तो अकेले कि हफ्ता और पहले सोचा ऐसा हो नहीं सकता और, और लोग क्या करोगे आपकी कल्पना आपके निर्णय आपके विचार ज्ञान सब थे एक एक्सपर्ट आम के डॉक्टर है उनसे बातचीत की कहते हैं सामने की हम लोग कुछ नहीं नंबर कर पूरे भारत देश का डॉक्टर आम कौन का वैसे नेत्रालय चेन्नई में करता है तो पहला अग्रवाल में था सुप्रसिद्ध आंगकों का अस्पताल पूरे भारत के नंबर वन चेन्नई में निकल के वाले शंकर मेत्र उससे बातचीत उसने कहा था तो स्वामी हम कुछ नहीं जानते मेरे को भी ऐसे कई बीमारियां पता हैं आंकोंग का जिसकी कोई दवा कोई इलाज मुझे मालूम बीमारी पता है एक बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रही ये होता कैसे आंख में इसे हम नहीं कर पाते जबकि सारी जिंदगी उसकी आंख में लगी आंख के लोग दूसरा सोचे ही कि नहीं, नहीं उसने अपने पत्नी बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा जानवर से सोया भोग दिया बच्चा पैदा किया उसके अलावा कुछ पता ही नहीं पत्नी का प्यार थाएनी थाएनी। थाएन। थाएन। क्या मालूम नहीं हो नहीं जरूर उसके साथ घर के रोटी खाएगा इधर से उधर आंखे चौबीस घंटे इधर उधर भाग रहा है दुनिया भर का ऑपरेशन कर रहा है कमा रहा है कमा रहा है अब बुढ़ापन में समझ में आ रही है अब उनके लिए कस्तर काम करता है और कहते तो कुछ पत्र बच्चों से बैठना चाहिए और जिंदगी बेकार परिवार सुख का पते ही क्यों उसको बैठा गया तब आया तो उसने देखा कि ऐसी भी बीमारियां आ रही मेरे सामने जिसको कोई इलाज नहीं जो हमारे भाई आम को देखा उसने कहा समझ लिया कोई लाभ ऑपरेशन भी करना बेकार है मत करो जो है उधर उसने रहने दो दे भी जाएगा कोई गारंटी मैंने आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सारी आप आंख की एक एक नस हर चीज जानते हो सारे गलत तरीके माने जाते हो आप नहीं जानते जाने जान ही अच्छा। <स्याली> नहीं सब भाई सर्वंग छोड़ो एक आंख को नहीं जान पा रहा है पूरे को जहां कहा जाने आंग का विषय में ही जिंदगी लगाया अवांग को नहीं जान सकती दुनिया की हर हाँ चीज ऐसी अवांग के बारे में कितनी पुस्तकें दिखी गई आंग की बीमारियों के बारे में इलाजों के बारे में सैकड़ों पुस्तकें है फिर भी बहुत सारे रोग हैं जैसे कोई इलाज की किस स्पष्ट है ना माया कैसी बच सबके अहंकार माया के सामने घुटना देता है जब तक अपने समझ में नहीं आता है बात तब तक आदमी हंगार रहता है मेरे बराबर कोई नहीं है मैं नंबर वन हूँ तब पता कर तुम नंबर वन नंबर जीरो हो माया के सामने तुम नंबर जीरो में हो तुम तो जीरो का एगा? जीरो है हो अब इसी को देखकर देख दंग रह गया क्या करूँ समझ में नहीं आता क्या है ये काला ट्रप्पा कैसे हो गया अब चार तरफ रोशनी जा रही है चार तरफ तो आप देख रह पा रहे हैं जिसको देखना चाह रहे हो देख नहीं पा रहे हैं क्या मसाला है से जिसको देखूंगा ना वो काला हो जाए गोल नहीं दिख रहा और इधर नीचे पुस्तक ऊपर प्रकाशित हो रहा चीज अब आपको देखूर आपकी स्थिति क्या कर बहुत उसने दिमाग लगाया एक हफ्ता तक सगरी धोपर अंत में कहता हमारे बस की बात है ईश्वर की लीला है ईश्वर ने आपको पता नहीं कौन सी प्रार्थ क्रम था आपको कैसा बना दिया है ये हमको ऐसे रहने दूर हम छोड़ेंगे नहीं जब उसने आ, हाथ उठा दी और किसको कहने की जरूरत किया हमने कैसे होगा कहीं नहीं जाना किसी के पास नहीं दवाए बता दिया ये तो डालते तो दिख तो रहा है ना। और ये बीमारी यहां ना आ जाए इसे कहा ताकि यही बना रहे समेटे और फैले भी नहीं वो पहले छोटा था बड़ा हो तो क्या है और ना पड़ा हो जाए पूरे अंग में ना हो जाए फिर वहां से यहां ना आ जाए ये जितनी उतनी ही रहे वो आगे ना बढ़े सीधो बात उसने ये तो दवाई डाल के की रखना उद्रांत में निष्कर्ष ही निकाला डायबिटीज की वजह से निष्काश सच्चाई भगवान इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है वह वा हमारे शिशुद्धि में सामान्य ज्ञान होता आते है अभी हमारे शिशुद्ध हमें कोई संशयित्त नहीं नहीं सकती किसी भी चीज का विशेष ज्ञान नहीं होता सामान्य माया में चले जाने के कारण से माया में ज्ञान सारा संसार माया में ही है इसके साथ संसार को जान रहे हैं इन सामान्य रूप में जान रहे हैं और अब भी है ना आपके साथ निग्रह दोष भी है वो जानने भी लेता विशेष रूप में उस दोष की वजह से आप विशेष अपने जान नहीं पाएंगे जैसे रज्जु को सर्क आपने समझा क्यों सामान्य प्रकाश तो है ये प्रकाश ही ना होता तो सर्प भी नहीं दिखता आपको रज्जु में सामान्य प्रकाश है इसने वो सर्द दिखा विशेष प्रकाश यदि हो तो सर्द कहां दिखता आपका अति सामान्य प्रकाश रहते हुए रहना ही क्या है भ्रांति के प्रति दोष निवारक तो भ्रम हो रहा है कि मैं मैं कुछ कुछ कुछ नहीं नहीं जानता जानता सब सामान्य जान रहे थे। फिर भी अब जा इसलिए कहते हैं आनंद में सर्गत्वादिगम अनुभव विरुद्ध सर्वजत्त नाम अवित मायाम माया सर्वसंभवा सबसे बढ़िया माया में क्या संभव है माया में सब कुछ कुछ ही हो सकता है मायाम सर्वसंभवा इसे कभी भी कोई हम कुछ भी बताते हो तो हो सकता है मिलकर तो हो सकता क्यों नहीं हो सकता एक कहां तक है कहां तक झूठे कोई बात ये तो निर्णय नहीं ले सकते तो परमात्मा है जानते हमें सुनने को ऐसे मिला है सुना हुआ बात सच से झूठे भगवान जाएंगे लेकिन ऐसा भी हो भी सकता है जो माया में असंभव एक भी नहीं कह सकता जैसे सच भी हो सकता है वो झूठ भी कहते किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्ति पर आशंका हो गई क्या कहते व्यक्ति प्रमाणिक नहीं होता ना और व्यक्ति के प्रारब्ध को कौन जाना माया में ये भी संभव है आप जिस पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है उसके प्रारभ जैसा माया ने फिर दिया तो विपरीत भी हो सकता है किसी ये बारे में सोच रहे इनका एक तो ऐसा वृक्त लग रहा है ये तो इनकी तो शादी हुई हुई नहीं हुई नहीं होगी बाद ऐसी रखना विशेष ऐसा वरक्त बना दिया उनको लगता है कभी स्त्री को उन्हें देखा नहीं होगा ऐसे वरक्त बन के रह रहे इनसे अच्छा ही पता चला था उनकी शादी भी हो रही है बच्चे। तो पता नहीं चल सकता माया कथले किसको कैसे घुमा देता है अब कुछ दिख रहे पहले कुछ और हर व्यक्ति में ऐसी है इसलिए मायायाम माया सर्व सर्व। माया में सब कुछ हो हमें कईयों के तो बुढ़ापे तक याद नहीं आता है हमने देखा नौजवान में अच्छे संत थे सुनने को मिला कि अब तुम तो बुढ़ापे में उनको देख रहे हैं लेकिन उनके प्रेर पूरा इतिहास सुनोगे तो पता चलता परम बड़ा विद्वान छात्र पढ़ में कभी घर को स्मरण भी नहीं किया की जाना जानत जो की बात कभी चर्चा ही नहीं जो चर्चा भी करते ना घर भूलो मैं भूल जाओ क्या तो भूल जाओ उसके तो तो मत याद मत ऐसे बोलता हुआ व्यक्ति सत्तर पचहत्तर उम्र में साधु हो गया तरह उम्र की बात नहीं साधु बीस उम्र में अब उसी उम्र में सात पचहत्तर अब गया घर जाके पत्नी को मिल रहा तो तो क्या था। बाल विवाह हुआ था उसको गौणा नहीं बिहार में चलता है बचपन विवाह हो जाता है इन वर्ष में बाद होती है लड़की अठारह होना चाहिए लड़का तब इक्कीस का तब उनको गौणा करवाते हैं अभी ये इक्कीस से पहले भागाया साधु हो गया कारणरा भी हो कुछ भी हो जैसा भी हो साधु हो, हो गया बड़ा विद्वान हो गया बड़ा आचार्य ज्या, हो गया बड़ा अध्यापक होगा प्रधानाचार्य हो महात्मा हो गया सब कुछ हो गया और बाद में याद आई पीछे के घर और सत्तर में में वो भी, वो से देखा वास्तव भी थी उसे दूसरी शादी भी नहीं करी पति करके कहीं तो चिंता तो होगा मान करके उसका फोटो ससुराल ने इसे ले लिया फोटो को पूजा करते हुए प्रभावित हो गया तो तुम भी महा तपस्या सुनिए चलो तुम्हें सन्यास नहीं हो जा बना दिया उसको वहां मंदिर बना दिया बड़ा बना दिया उसको महंत बना दिया क्या माया में संभव नहीं है कहा पचास उम्र 50 साल पूरी पूरी जिसने उसको तो तरफ याद नहीं किया गया नहीं स्वरण नहीं कुछ भी नहीं 50 साल बाद ऐसी पलट खाया वापस गृहस्थी में चला एक तरह से वैसी तो हुआ पत्नी पत्नी पत्नी को को माना को माना के नाम सब कुछ बनाया कभी बना तो तो अहंकार नहीं करना तो साधु पदन कब पर रट जाते मां कब कहा हो जाए क्या इतिहास हो जाए नई इतिहास रच आपकी लाप ही जाने भैया इस का तो विषय बिल्कुल विवाद मत करना क्यों सौदार्थ से अवित पार्षद पदार्थ है नहीं का वो क्यों क्योंकि माया हम सर्वसंभव माया में सब कुछ संभव असर्वज्ञ होते हुए भी आप आपको असर्वज्ञ से बनाए रखती है विचित्रता और असर्वज्ञ काल में आप समझ रहे मैं सर्वज्ञ हूं रोज पढ़ा लिखा सब शास्त्रों को जानता हूं अभिमान अब बताओ आप इस समय असर्वज्ञ है ना आप क्या मान रहे हैं सर्वज्ञ और शिशु में असर्वज्ञ है फिर आपने आपको अल्पज्ञमान असर्वज्ञ मान राजनीत्या करो और दूसरा कारण है कि माया में शब्द संभव है अतिविधि सव तत्वाद और दुषार तो तत्वाद और दूसरा माया सब संभवा अनुकूल युक्त अभाव श्रुत्र अर्थवाद क्या तो तो श्रुति को भी हम तभी विश्वास करेंगे श्रुत्र पदार्थों को जब वो युक्ति उसके अनुकूल कोई युक्ति भी तो होनी चाहिए नहीं तो उसको अर्थवाद मानेंगे जैसे कोई कहा गया ग्रावण प्लव प्लव पत्थर तैर रहे हैं पत्थर तैरेंगे कभी अब बोल बोलते कि पत्थर तैर रहेगा पत्थर तैर गुजारे बड़े बड़े बड़े शिला धारे तैरते <laughs> नहीं, नहीं, नहीं, तो नहीं है वो समुद्र का फेन है समुद्र फेन जो होता है ना वो बड़ा और कड़क हो जाता है समुद्र का जाता है दुनिया भर छे छे छिखेगी इसमें वो एक्चुअली पत्थर नहीं जाता है।, दा, फेन है वो। का फेन, वो पत्थर सो ऐसा आपको सैकड़ों मिलेगा रामेश्वर जाओ दुनिया भर का बेचते रहते हैं हम लोग के भी अरब समुद्र अरब जो बेबी है उस पर भी मिलता है टुकड़े घर ले जाते बच्चे खेलते रहते हैं पावर चंद्र आश्रम में कई आश्रम में रख देखे टोड़ा होते देखो पत्थर के रामेश्वर का पत्थर लेके दिया उन्होंने पैसा कमानेश्वर का, का पत्थर भगवान राम जी को छुआ पत्थर पांच रुपया डालो पांच रुपया डालो दस तो रुपया वो देख चलो पत्थर से कमा रहे यहाँ तो लोग तो भगवान को भीख मंगे बना दिए दुनिया और मूर्ति खड़ा कर भीख मांग रहे भगवान खड़े खड़े एक तरह से जो लोग डाल रहे हैं सब उस भगवान के चरणों में और उठा करके आप धन्यवाद <laughs> <laughs> मैं सर्वसंभव मायाम सब कुछ भगवान को भी मंगाया बना बनाया जा सकता है भगवान को नौकरी बना ले सकते हैं भगवान को कुछ भी करा सकते इतोपि नवी प्रकृति कार्य अनु अनुकूल युक्ति यदि ना हो तो श्रुति भी मान्य नहीं होगा ग्राहप्लव के समान अर्थवाद माना जाएगा झूठी प्रसन्ना मानी जाएगी इतिए आशंक सिद्ध ये युक्ति भी है सर्वेश्वर की जा सकती है कौपस्ते नीद इसलिए सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान इत्यादि कहते हैं कि उसके द्वारा निर्माण का कोई एक चीज को भी हम विपरीत बना नहीं उसे जिसका जो स्वभाव बना दिया उसको बदल के दिखा दो नहीं बदल कुछ देर के लिए पानी को गर्म कर दिया हो बाद में फिर क्या जाएगा ठंडा हो जाएगा आप सदा के लिए पानी को गर्म कर दें ये हो दे सदा के लिए अग्नि को ठंडा कर दो ये हो नहीं कोई भी चीज है जो भगवान के निर्मित है उसकी विपरीत रूपता आप कुछ समय तक लिए ताकालिकी व्यवस्था कर सकते हैं अत्यंत विपरीत करना हो नहीं सकता है इस ज्ञापन होता है वह सृष्टि बनाने वाला वो कैसा होगा जिसकी सृष्टिगत किसी भी एक चीज को भी अन्यथा करना करने में हम समर्थ नहीं हो रहे हैं। उसको जैसा है उसको बस इस्तेमाल करने के लिए हम नाना चीजें बना ले रहे हैं इतनी हो रही है उसी का दिया चीज है उसी संसार्ग में जो कंप्यूटर हो चाहे कोई भी दुनिया में आ रहे जा रहे जितने भी हम उनकी दिमाग से उपज हो रहा है ये भौतिक चीजों के भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं और भौतिक चीजों की क्षमता कहां से आई हुई है ईश्वर का दिया हुआ है अदय क्या होता है सारा चीज फेल हो जाए तो ईश्वर नहीं चाहेगा सारा चीज फेल हो जाता तो है जा? आपका बना सारे संयंत्र बेकार एक हाँ, बार ऐसे वो बो नोफर बोफर उसको ले गए बाकी सब जहां जरूरी था मार उतरना वही बोफर मशीन खरीद गया उसको जोड़ा जोड़ा फिर उधर जो पहाड़ के ऊपर ले गए थे वहां से नीचे उतरा दूसरे को ले गए फिर वो उससे मारे उस बीच काफी नुकसान हो गया अब तो आपका बनाया हुआ चीज अब ईश्वर नहीं कहा उसे बम बो, चले नहीं गया और आश्चर्य है वहां से नीचे लाया था धड़ाधर धड़ाधड़ घूम फे बता अब एक कोई कहे मंत्र तंत्र कर दिया तो मुसलमानों ने इसलिए पाकिस्तान पर नहीं चला कोई कुछ को तर पितर दे रहा है बहाने अब नीचे आते तो तंत्र मंत्र बंद हो गया वो अपने आप बॉम्ब भोग भले कुछ अपनी मान से तो समाधान ले लें, ले। लेकर तो सारा से पड़ा रह जाए कुछ नहीं होगा अब देखो एक आदमी हम लोग के सामने वहां शीशम झाड़ में जब रहते थे बाहर एक दुकान में चौहान कर लेते थे अब वो आदमी तो शाम को छः बजे हमसे बात करा कि स्वामी जी कल मैं आपके पास आऊँगा डायबिटीज को नापे टेस्ट करना मेरे वो डोमेशन थी चक्कर में आपके पास आऊँगा सात बजे सवेरे आगाना मैंने वैसे बोला ठीक है चल आ गया अपनी दुकान में हम भी बॉक्सिंग करके लौट आए और आठ बजे को पता चला गया सवेरा हुआ ही नहीं उसके लिए शाम को बात हुई कल सवेरे आओ बोला मैंने और बजे खत्म और जबकि उसकी वह क्या दवाई दवा खाली होगी शुगर डाउन होते गया और उससे उसको तो चीनी वीनी खिलाना चाहिए था लोग उल्टा क्या भ्रांति फिर डहते चलते मीठा मीठा मत डालो चीनी मत डालो कुछ मत डालो तो मरी गया था। वो मरी जा मुंह कर रहा था उसको स्पष्ट रहा बता रहे थे लग रहा था उसको प्यास लग रहा है और उसको पानी ढंग से पानी नहीं जा रही है क्योंकि अंदर से चीनी कांशी कम हो गया यही होता है डायबिटीज मालूम लो जब शुगर डाउन होते जाता है तो आराम से खत्म हो जाता है प्यास है? तो मुंह हिलता है बोल नहीं पाता उसमें मुँह हिलता है प्यास के चक्करों में और प्यासा प्यासा ही हो, चीन का घोल डालना चाहिए उस टाइम जी जब उसका शुगर हाई होता है तो ऐसा नहीं होता हाई होने पर तो वो सर में चक्कर उकर आगे गिर जाएगा ऐसा नहीं होता और लोम में क्या होता है और जाता है और हाथ में चलता इसलिए कुछ भी नहीं कर बल मान लो मिठाई भी हो चाटी खा भी नहीं सकता खाती ही नहीं चलेगा शुगर डाउन हो जाता है ना ऐसा ढीले पड़ जाते उठे आज आदमी समझता नहीं इन चीजों को और उसे डायबिटीज वाले मिठाई कैसे खिलाने चीनी कैसे पता ही नहीं चलता पाँच दो मिनट नहीं लगता खड़ खड़ भाग जाता है एकदम टेम्परेचर जैसे हाई होने में टाइम लगता है धीरे धीरे होता धीरे उठता है लोने लगता है जितना तेज चला जाता है पता ही चलता है गया एकदम से लो होते जाता है दर्द होता है यहाँ पर खत्म हो गया मर गया हार्ट अटैक माया सर्वस यद विश्वम ये ईश्वर जिस सृष्टि को सृजन कर रहा है तक अन्य मान उसको अन्य करना पुरुष के लिए न को भी शक्त कोई भी आज तक जो है उसको विपरीत बनाने में, में समर्थ नहीं हुआ है ज्ञापन होता है अयम सर्वेश्वर की था इसलिए ऐसे सृष्टि के सृष्टा को हम ईश्वर सर्वेश्वर शब्द से सर्वज्ञ शब्द से सर्वशक्तिमान शब शब शब्द से हम कहते हैं अयम आनंदमय जागृत आदि विश्व सृजती यह जो आनंदमयी कोष जो जागृद आदि के जागृत स्वप्न विश्व का सृष्टि करने वाला है तन न के ना अन्य करते तो किसी के द्वारा भी अन्यथाकरण करना संभव नहीं है अतो अयम सर्वेश्वरी इसलिए यह सर्वेश्वर ऐसे समझना चाहिए वृष्टि में जैसा आनंदमय है समि में भी आनंदमय है इधान सर्वजत्व उपाधि सर्वेश्वर सिद्ध कर दिया और अब कहते हैं सर्वज्ञत्व भी उपादन करेंगे अशेष प्राणी बुद्धिशेष प्राणी बुद्धिना संशुद्ध ज्ञान में कारणभूता कारणभूत जो सशुद्धिकालीन ज्ञान वही क्या है व्यापक माया उसमें क्या है कार्य नाम सर्व समस्त जीवों के वासना हम की जो वासनाएं सारी सारी की सारी, उसी माया में उसी समी का उपाधि जो कारण जिस अज्ञान में हम लीन हो रहे हैं वो अज्ञान क्या है वो समि का माया ही है समी का उपाधि में व्यक्ति लीन होता है उस उपाधि में ही क्या है ये सारी वासनाएं चले जाती है तथा सस्यता क्रोडी ृतम और ताभी उन वासनाओं के द्वारा वो जो उसका समस्त समस्या क्या है उसके लिए विषय हो गया सभी की वासनाएं उसका विषय बना हुआ है सभी को साक्षी बन गया सभी को जानने वाला हो गया इसलिए वो सर्वज्ञ हो गया ताबिश्य वासना भी सर्वम जगत क्रोडी क्रोधीकृतम संपूर्ण जो उसने क्या कर दिया क्रोड़ विषय कृतम उसने विषय बना लिया रहता। इसलिए उसको में को को ईश्वर उसी भी हम कहते हैं तत्रा अज्ञाने अज्ञान क्या है कारणभूता है कार्यभूता वासना ऋषि में कार्यभूता सकल प्राणीगत बौद्धि प्राणियोंंगे बुद्धियों में विद्यम से वासना कारणभूताल कारण सकल जीव बुद्धि और विशिष्ट वासनाओं का प्रतिश्रण कर रहा है समस्ती रूपा साक्षी जो ईश्वर उनको विषय बना लिया इसे सभी के वासनाओं को वो जान दिया सर्वम जग क्रोणी प्रदान वासना वासनाओं के द्वारा संपूर्ण कर लिया उसने विषय कर लिया इसीलिए सकल बुद्धियों का वासनाओं की सहित वासनाओं वाला अज्ञान रूप उपाधि वाला होने से वो सर्वज्ञ त्यको सर्वज्ञ कह दिया जाता है यदि सर्वत्म अस्तितर तथ पुतु नानुभूल यदि हम लोग भी जब क्षेत्र में चले जाते हैं उस सर्वज्ञित्व तो अनुभव कर रहे हैं तो फिर हमें उस अनुभव का एहसास नहीं होता वेदर्शन अनुभव ही नहीं कर रहे हैं पूर्व से मानेगा हम आप कह रहे हो युक्ति से शुद्धि से सिद्ध कर रहे हो आनंदमय में, में जिस अज्ञान में उमलन हो रहे हैं वो समृष्टि की उपाधि होने से उस समय हम भी सर्वज्ञ हो गए उपाधि वाले हम उस समय ये ये जो श्रोपाधि नहीं है मंत्री उपाधि भी नहीं है जागृत और स्वप्न की उपाधि आना रह गए तो शुद्धिकालीन जो उपाधि है वो समृष्टि उपाधि की भूत हुआ अद हम भी उस समिउ उपाधि वाले बन गए हैं अरे हम भी तो सर्वज्ञ हो गए थे फिर अनुभव ये प्रश्न है यदि सर्वज्ञ तम अस्थित तरी तत् फिर उसका अनुभव क्यों नहीं होता इत्यादाधि नाम वासना परोक्ष समस्या है वहां जो उपाधि है कौन है वासना है वो वासनाएं परोक्ष ही रह जाती है उसका कुछ नहीं होता अगर वासनाओं को आप जान रहे हैं अर्थात तो सामान्य रूपे नहीं जान रहे हैं। वासनाएं कैसे हैं वहां परोक्ष तो मतलब उन प्रत्येक वासनाओं का अपरोक्ष नहीं हो रहा है, है वो ओ हो बहुत हाथी दिख रहे हैं भाई झुंडे कितने झुंड सकता है, नहीं। बहुत है।, वो क्या है? वो हो क्या है पूरे एक साथ जिक्र ना वो गिन नहीं सकते एक सकते दिख रहे समझते जब लीन हो जाते हैं जब घनीभूत हो जाता है, है।, है।, तो है सारी वासनाएं हमें उसका अप्रोक्ष हो नहीं सकता लेकिन परोक्षना तो मालूम हो रहा है सारी चीज वहां है लेकिन कितने हैं कितने बड़े कितने चोट कितने नर कितने मादा ये विशेष ज्ञान होगा तदत है वासना नाम परोक्षते सर्वबुद्धिशु तृष्टवासना स्वुमीयता वासना, वासना नाम सारी वासनाएं उसमें समय परोक्षो जाती है सर्वज्ञत्म नहीं नहीं क्या करना है फिर सकल में उसे देख करके सर्व तो ही होगा वासनाएं परोक्ष होने के नाते उस शुद्ध काल में आपके और आप उस समय साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं सर्वासना परोक्ष सर्वग नहीं क्षेत्र अनुभूति उस समय उसका अनुभव नहीं होता लेकिन अनुमान कैसे करोगे सर्व बुद्धि वासना स्वरणीय उसे देखकर देख करके वासना अनुमान कर लेना अनुमान से बता रहे सर्व बुद्धि निष्ठा सर्वग्ञत्म वासनागत सर्वगत पुरस्तर यहाँ वैश्विक बुद्धियों में भी अपने आप आज क्या मान रहा है मैं ज्यादा ज्ञान वाला हूं अधिक ज्ञान अनुभव ना तो सर्वज्ञ बोल रहे हैं हम लोग अरे सब कुछ जानता है बहुत बड़ा विद्वान है आदमी है सब कुछ जानता है? है। आप लोक व्यवहार में अधिकारिक ज्ञान को क्या सत्र कर रहे हैं सर्वगत कर रहे और उसकी बुद्धि में आधिकारिक शास्त्र संबंधी लोक संबंधी सकल संबंधी वासनाएं है उन वासनाओं को लेकर के आप व्यवहार कर रहे हो सर्वज्ञ जैसे कि वृष्टि में अधिकारिक विशेषी वासनाओं को लेकर के सर्वज्ञता हो रहा है जैसे वैसे समी में बुद्ध है। उस बुद्धि में भी सकल विषय वासना मान्य पड़ेगी के निर्माण करने वाला तो साधारण ज्ञान वाल पुरुष होगा नहीं अदगत शुद्ध हो गया सर्व बुद्धि निष्ठम सर्वज्ञत्म जो हम सकल वृष्टि बुद्धियों में विद्यमान जो सर्वजत्व कैसा है स्व कारण वासनागत सर्वगत्व तो में जो सर्वग्त्व आया है और तो कारण में विद्यमान सर्वगत्व ही आया होगा ये कार्य में सर्वजित तो नहीं आ सकता था इसलिए सकल वृष्टि बुद्धियों में विद्यमान जो सर्वज्ञत्व है वह स्वता ईश्वर निष्ठ वासनागत सर्वगत्व पुरस्तर ही मानना पवित्र मर क्यों कार्ठ धर्म विशेषत्वाद कारिष्ठु धर्म विशेष सदा कारनिष्ठ पूर्व ही होता है पटगत रूपाधिवतमान